नमस्कार मित्रों आज का जो वीडियो है आज तारीख है 21 अक्टूबर 2012 आज का जो वीडियो है वो एक करंट इश्यू पे है करंट इश्यू ये अन्ना और अरविंद गांधी की पार्टी के बारे में तो जो एक मुद्दा जो लेते हैं कर, करप्शन कोई सॉल्यूशन तो है नहीं वो लोकपाल से करप्शन कम हो जाएगा बोलते हैं वो, वो � 私たちは今日の manifesto の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のは、の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のはの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日 どういうことです वालमार्ट या मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी, साउथ अफ्रीका, उनके लिए है ये वो लोकपाल का कानून, जन लोकपाल का कानून। पर एक पूरा चर्चा का माहौल किस तरह से हो रहा है कि भाई ये रिश्वत नहीं लेने वाले? भाई कुछ कुछ नॉनकरप्ट लोग होते हैं वो रिश्वत खोर लोगों से ज़्यादा ख़तरनाक होते ह どのネタを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているを見ていかを見ているかいているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見てを見ていているかを見ているかを見ているかを見ているを見ているかているかを見ているかをかを見てを見ていているかを見ているるかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ていを見てているを見ていているかを見ているかを見ているかを見ているかを見るかを見ているかいるかを見て そウスカイティアスメドエザンバレーキッド・ラッドマガンディアアウジャワル・ガゼィドノイ・ノンカープネタテアウィノネ・インディなカベラガッカディアアインディアカベラガッカディアアアウィノネ・インディアカベラアアアィノガンディアカベラガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマガッドマッドマッドマッドマッドマッドマッ वो तीन चार देशों, दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर में। रशिया के जो पुराने रिपब्लिक हैं, तजिकिस्तान वगैरह, वो भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो पूरा दुश्मन देशों से घिरा हुआ इंडिपेंडेंट कश्मीर क और बाद में वहाँ पे मिशनरियों के द्वारा पूरा एरिया है वो ईसाई बना देगा और ये सब पता होने के बावजूद भी प्रशांत भूषण को मीडिया कवरेज चाहिए और अमेरिकन लॉबी उसको पैसा दे रही होगी तो ये जो भूषण है वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहा है और आर्विन गांधी और अन्ना दोनों समर्थन 実はあなたの言葉を言うと、あなたのうなたの言うと、あなたの言うと、あなたの言うと、あなたの言うと、あなたの言うと、あなたの言うと、あなと、あなたの言うと、あなたの言うと、あなたの言うたと、あううなたの言と、あなたの言うと、あなたの言うと、あなたの言うと、あなたの言うと、あなたの言うあと、ああなたうなたのたの言うと、あなたの言うと、あうと、あ तीसरा गरीबी की समस्या और चौथी मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव और कश्मीर की समस्या वो भी करप्शन की समस्या से ज़्यादा बड़ी समस्ये चार पांच समस्याएं हैं वो भ्रष्टाचार की समस्या और इन सारी समस्याओं पे ये 100% एंटीनेशनल इनका रुख है तो आप जवाहरलाल गांधी जैसे नॉनकरप्ट आ तो वो दूसरे दिन कश्मीर है वो इंडिपेंडेंट कर देगा, बांग्लादेशियों को सारे के सारे सिटीजनशिप दे देगा और नए को बुलाएगा, भारत की सेना में जो बचे कुछ हथियार हैं वो भी तीस रुपए किलो के भाव पे बेच देगा आ, कबाड़ी में और आ, सारे सैनिकों को नौकरी से निकाल देगा और आ, एफडीआई जो भी मतलब बहुरू मल्टीनेशनल कंपनी है वॉलमार्ट को सबको खुली चूड़ी दे देगा कि आओ भाई भारत में जो करना है करो और रिश्वत बल्ले में एक रुपए की नहीं लेगा हो सकता है कि रिश्वत एक रुपए की ना ले और पूरा मैदान खुला छोड़ दे वॉलमार्ट के लिए बांग्लादेशियों के लिए सेना के हथिय और इस तरह का activist group यदि activists को खीच रहा है तो वो activists को बहुत सारा किमती time बरबाद हो रहा है। कि activists को चाहिए कि ये पांचों समस्याओं को सुधारने पर time दे। कौन सी समस्या? Corruption, Bangladeshी घुसपैठिये, भारत की सेना को मजबूत करना, बवराश्च्रे कमनियों का बढ़ता कश्मीर की समस्या ये सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक्टिविस्ट टाइम दे और उसके बजाय वो कहते हैं कि नहीं एक्टिविस्ट को टाइम एक ही चीज़ पे देना चाहिए लोकपाल के ऊपर जो कि करप्शन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भी नहीं तो ये पूरे कंट्री के लिए और पूरे एक्टिविस्ट मोवमेंट जो देश मे� जो कि हफ्ते में चार पांच घंटे राइट टू रिकॉल का प्रचार करते हैं, पर ये सारी जो पॉजिटिव एक्टिविस्ट मोमेंट हो रही थी काले धन की, फिर ये दिशेजी की स्वदेशी राइट टू रिकॉल मोमेंट जो कि बाहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव कम करने के लिए थी, और तो ये उनको घातक साबित हो रही है और देश के लिए なので、これが何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、PM のことを言うことができない。それを言うことができない。そして、このトランクは何を言うかというと、このトランクは何を言うかというと、このトランクは何を言うかというと、このトランクは何を言うかというと、このトランクは何を言うかというと、このトランクは何を言うかというと、このトランクは何を言うかというと、 ななうん、tell 5, タイムマットンコ、ボルテンキ、ユンケパス、エスパテ、トンケイサブセ、アジャオケイサブセ、ヨブシャネウディンケパンシラクルペレテ、オクエププ、プロレミアムジェパンシラクルテ、オクエプ、パンシラクルテ、バテオンゲ、オクエプ、パンシラクルテ、サーカーコイナ、テクスミレガト、オオオブネアコイナ、レクエプ、バタテント、ユンケパスとサレ、ダフスティアー、オネチエイ。 1回の MPK draft はパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパ कम करने का ड्राफ्ट मांगो यानी कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट करने का ड्राफ्ट मांगो वो ड्राफ्ट तो भूषण एक दिन में दे देगा और तो ये सारी समस्याओं के उपाय के बारे में इनसे ड्राफ्ट मांगो और इस तरह से जब वो ड्राफ्ट नहीं देंगे तो उनके कार्यकर्ताओं के बाद चीन की पोल खोली जा सकती है धन्यवाद